पृथ्वी ग्रह एक चिरों का पच्चीसवा पा भाग पृथ्वी पर आरंभिक जीवन कैसे पनपा उसे जानने के लिए हम इतिहास में तो नहीं जा सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक अभिनव प्रयोगों द्वारा यह जानने में लगे हुए हैं कि पहली जीवित कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी एक सिद्धांत के अनुसार पहले जीवित कोशिका की उत्पत्ति आदि महासागर में तड़ित झंझा के कारण हुई सन उन्नीस में शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टैनली एल मिलर और हाल सी यूरी द्वारा किए गए एक प्रयोग ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी वैज्ञानिक खोजों को एक नई दिशा दी मिलर ने ऐसा अणु लिए जिनके बारे में यह धारणा थी कि ये आरंभिक वृद्धि के वायुमंडल में उपस्थित मुख्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे उसने इन अणुओं को बंद उपकरण में रखा उन्होंने इस प्रयोग के लिए मिथेन अमोनिया हाइड्रोजन गैसें और जल को लिया इसके बाद उसने उपकरण में लगातार विद्युत प्रवाहित कर आरंभिक पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश वाला तूफान उत्पन्न किया एक सप्ताह के बाद मिलर ने देखा कि दस से पंद्रह प्रतिशत कार्बन अब कार्बनिक यौगिकों में बदल गया था जिसका क्रोमोटोग्राफी द्वारा परीक्षण किया गया था मिलर के प्रयोग द्वारा यह बताया जा सका कि पृथ्वी की आरंभिक परिस्थिति में कोशिकीय जीवन के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिकों को बनाना संभव था लेकिन मिलर के प्रयोग की स्वच्छता के बारे में कुछ आपत्तियां हैं, क्योंकि अब विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण अवय के रूप में थी जिसके मिलन ने कोई छान नहीं दिया था इस प्रयोग को लेकर दूसरी आपत्ति संदेह इस प्रयोग के लिए विशाल मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है जबकि की यह माना जाता है कि आरंभिक वृद्धि पर विद्युत सामान्य परिघटना थी परंतु वैसी लगातार नहीं थी जिस प्रकार मिलर मिलर और यूरी ने अपने प्रयोगों में लगातार करी थी इस बात को लेकर भी बहस है कि अमीनो आम्ल और अन्य कार्बनिक यौगिक जिस मात्रा में बने थे क्या वैसे ही वे प्रयोग के दौरान उस अनुपात में निर्मित नहीं हुए थे